देवी भागवत ग्यारहवा स्कंध राजापत्य आदि व्रतों का वर्णन भगवान नारायण कहते हैं नारद भोजन के पश्चात उत्तम साधक पुरुष ओम अमृता पिधानमसी इस मंत्र का उच्चारण करके आचमन करें इसके बाद पात्र में बचे हुए अन्न को उच्छिष्ट भागी पितरों के लिए अर्पण करें उस समय ऐसा करना चाहिए हमारे कुल में उत्पन्न तथा जो भी दास दासी हो चुके हैं तथा जो हमसे अन्न पाने की अभिलाषा रखते हैं वे सभी भूतल पर रखे हुए मेरे इस अन्न से हो जाएं ये के कुले जाता दास दासन कांक्षिण सर्वे तृप्ति तो मया दत्ते न भूतले तदुपरांत इस मंत्र से जल दे रौरव नरक घोर अपवित्र स्थान है जो वहां असंख्य वर्षों से यातना भोग रहे हैं और जिन्हें मुझसे जल पाने की इच्छा है वे दे इस दे अक्षयोदक से तृप्त हो जाए रौरवे पुण्य निल पद्मान बुध निवास नाम दत्तम अक्षय्यमोपतिष्ठ भोजन के समय हाथ में पड़े हुए पवित्र कणों ग्रंथ खोलकर पृथ्वी पर रख दे जो विप्र उसे पात्र में ही रख देता है उसे संतिप्त दूषक कहते हैं यदि द्विज का उत्सिष्ट से या कुत्ते अथवा चांडाल से स्पर्श हो जाए तो वह दोष का भागी होता है उसे इस दोष से छूटने के लिए एक रात उपवास और का प्राशन करना आवश्यक है। की स्थिति में पंच होने पर केवल स्नान कर ले प्राणाग्निहोत्र के विशेषज्ञ ब्राह्मणों को जो अन्न दान करता है वह भी पुण्य का भागी होता है दाता और भोक्ता दोनों समान फल के भागी होते हैं दोनों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है जो हाथ में पवित्रक धारण करके विधि पूर्वक भोजन करता है उसे प्रत्येक ग्रास में गभ्य के प्राशन जैसा पुण्य फल उपलब्ध होता है पूजा के तीनों काल अर्थात प्रातः मध्यान्ह और साय काल में प्रतिदिन जप तर्पण होम और ब्राह्मण भोजन करना कराना चाहिए इसे ही पुरस् कहते हैं पृथ्वी पर सहन करे मन में धार्मिक भावना बनी रहे क्रोध के वशीभूत न हो इंद्रियों पर अधिकार रहे, थोड़ा और अधिकार्थ भोजन करे स्नान मुंह से कभी करी निकाले स्त्री शुद्र पतित व्रात्य नास्तिक और झूठे मुंह रहने वाले से बातचीत न करे चांडाल से वार्तालाप न करे मुनिवर जप होम और पूजन करते समय किसी को प्रणाम करके बातचीत न करे मैथुन संबंधी बातचीत तथा गोष्ठी करना वर्जित है मन वाणी और और कर्म से सभी अवस्थाओं में सर्वदा और सर्वत्र अष्ट मैथुन का त्याग इसी को ब्रह्मचर्य कहते हैं। राजा और गृहस्थ के लिए भी ब्रह्मचर्य की ऐसी बातें कही गई है कि वे अपनी ऋतु स्नाता स्त्रियों के साथ विधि पूर्वक नियमित संघ करे स्त्री प्राणीगृहिता और सवर्णा हो ऋतु देखकर रात्रि के अवसर पर गमन गे इससे ब्रह्मचर्य का नाश नहीं होता तीनों ऋणों का मार्जन और पुत्रों के उत्पन्न किए बिना ही जो यज्ञों का अनुष्ठान करके सन्यास लेना चाहता है वह नरक में गिरता है बकरी के गले के स्तन की भांति उसके जन्म को श्रुति निष्फल बतलाती है वे इसलिए तीनों ऋणों से मुक्त होने का कार्य करना भी आवश्यक है वे तीनों ऋण देवताओं ऋषियों और पितरों के हैं ब्रह्मचद द्वारा ऋषियों के तिलोदक दान से पितरों के तथा यज्ञ से देवताओं के ऋण से पुरुष मुक्त हो जाता है अपने अपने आश्रम में रहकर धर्म का आचरण करे विद्वान पुरुष दूध फल शाक और हविष्य भोजन करे इस प्रकार रहकर जप करे कृष्ण चांद्रायण आदि व्रत करने वाला पुरुष लवण छार अम्ल गाजर काशी पात्र में भोजन तांबूल भक्षण दोनों समय का भोजन दूषित वस्त्र धारण उन्मत्त की भाती बातचीत तथा श्रुत स्मृति से विरुद्ध व्यवहार एवं रात्रि में वैदिक मंत्र का जप न करे युवा स्त्री और परावाद में समय न व्यतीत करे देवताओं के पूजन स्तमन और शास्त्रावलोकन में उसका समय व्यतीत हो पृथ्वी पर शयन करें ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करें और मौन रहे प्रतिदिन तीनों समय स्नान करे नीच कर्मों का परित्याग कर दे पूजा दान आनंद स्तुति और कीर्तन ये नित्य उसके द्वारा होते रहे नैमित्तिक पूजा करें और गुरु एवं देवताओं में विश्वास रखे जब शिल्प पुरुष के लिए परम सिद्धि प्रदान करने वाले ये बारह धर्म है